श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा मथुरानाथ मथुर बाबू की इस प्रकार भक्ति को देखकर हालदार पुरोहित की मानसिक स्थिति श्री राम कृष्ण देव के प्रति मथुर बाबू की ऐसी अविचल भक्ति को देखकर मथुर बाबू के कालीघाट निवासी हालदार पुरोहित ईर्ष्या से बौखला उठे उन्होंने सोचा उसने बाबू को जादू तोना कर इस प्रकार वशीभूत कर लिया है साथ ही उनके मन में यह विचार आया कि अब क्या किया जाए बाबू को हथियाने का मेरे इतने दिन का प्रयास इस व्यक्ति के कारण एकदम नष्ट भ्रष्ट हो गया और वह सरल बालक ही बना हुआ है यदि वह इतना ही सरल है तो वशीकरण की प्रक्रिया को क्यों नहीं बतला देता मेरी सारी विद्याओं के प्रयोग से बाबू जब किसी तरह कुछ कुछ मेरे हाथ आने लगे थे तो उस बीच में यह कहाँ से आ खड़ा हुआ इधर मथुर बाबू की श्रद्धा भक्ति जो जो बढ़ने लगी त्यों त्यों श्री राम देव के साथ सदा सर्वदा रहने तथा और भी अधिक रूप से उनकी सेवा करने की आकांक्षा उनके हृदय में दृढ़ हो उठी इसलिए वे अनुरोध आग्रहपूर्वक श्री रामकृष्ण देव को बीच बीच में कलकत्ते के जान बाजार स्थित अपने भवन में अपने समीप ला रखने लगे अपराह्न के समय बाबा चलो घूम आए कहकर उनको अपने साथ ईडन गार्डन तथा कलकत्ते के विभिन्न स्थानों को दिखाने लगे बाबा को क्या साधारण पत्रों में भोजन कराया जा सकता है यह सोचकर बाबा को क्या साधारण पात्रों में भोजन कराया जा सकता है यह सोचकर सोने तथा चांदी के नए बर्तन बनवाकर कर श्री रामकृष्ण देव को उनमें ही भोजन कराते रहे उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र आदि पहना कहने लगे बाबा तुम ही तो इस धन संपत्तियों के मालिक हो मैं तो तुम्हारे दीवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ यह देखो ना सोने की थाली तथा चांदी के कटोरे गिलास में भोजन करने के पश्चात फिर उनकी ओर कोई ध्यान न देते हुए उन्हें वैसा ही छोड़कर तुम चल देते हो किंतु पुनः तुम भोजन करोगे यह सोचकर मैं उनको मजा धुला उठा रखता हूँ कोई चुरा न ले जाए यह देखता रहता हूँ वे कहीं टूट फूट तो नहीं गए इसका ख्याल रखता हूँ तथा इन्हीं विषयों को लेकर सदा व्यस्त रहता हूँ उन्हीं दिनों एक बनारसी दुषाले के जोड़े की दुर्दशा की बात हमने श्री कृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी थी मथुर बाबू ने एक हजार रुपये में उसे खरीदा था तथा ऐसी सुंदर वस्तु और किसे दी जाए यह सोचकर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से श्री रामकृष्ण देव के श्री अंग में उसे ओढ़ाकर अति आनंद का अनुभव किया था वास्तव में यह दुशाला मूल्यवान था क्योंकि उस समय जब उसका मूल्य इतना था तो वर्तमान समय में संभवतः उस प्रकार की वस्तु मिलना ही कठिन है उस दुषाले को ओढ़ कर श्री रामकृष्ण देव सर्वप्रथम बालक की तरह अत्यंत आनंदित हो इधर उधर घूमने लगे बारंबार स्वयं उसे देखते तथा दूसरों को बुलाकर दिखाते हुए कहने लगे कि मथुर बाबू ने इतने मूल्य में यह खरीद दिया है इत्यादि किंतु दूसरे ही क्षण बालक की भांति उनके मन में और किसी भाव का उदय हुआ उन्होंने सोचा इसमें ऐसी क्या विशेषता है कुछ ऊन के अतिरिक्त यह और क्या है सभी वस्त में जिन पंचभूतों के विकार हैं उन्हीं पंचभूतों से यह भी बना हुआ है रहा शीत निवारण वह तो रजाई कंबलों से जैसा होता है इससे भी वैसा ही होता है पर अनान्य वस्तुओं की तरह इसके द्वारा भी सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती अपितु इसे ओढ़ने से उल्टा यह अनुभव होता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं तथा अभिमान अहंकार वर्धित होकर मनुष्य का मन ईश्वर से दूर हट जाता है इसमें इतने दोष है इन बातों का चिंतन कर उन्होंने उसे दुषाले को भूमि पर पटक दिया एवं इससे सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती थू थू कहते हुए उस पर थूकने तथा उसने उसे रौंदने लगे तथा अंत में आग लगाकर उसे जलाने की चेष्टा की उसी समय कोई व्यक्ति वहां आ पहुंचा तथा उसने उनके हाथों से उसे ले लिया उस दुसाले के इस प्रकार दुर्दशा की बात को सुनकर भी मथुर बाबू यत्किन मात्र भी क्षुद्ध नहीं हुए उन्होंने यही कहा बाबा ने ठीक ही किया है उपर्युक्त घटनाओं से स्पष्ट है कि मथुर बाबू द्वारा श्री रामकृष्ण देव को विविध भोग सुख तथा आराम पहुँचाने के प्रयत्न किए जाने पर भी श्री रामकृष्ण देव का मन सदा कितनी उच्च भूमि में रहा करता था चाहे जहाँ भी वे क्यों न रहें उनका मन सर्वदा अपने भाव में ही निमग्न रहता था दूसरे लोगों का मन जहाँ केवल अंधकार राशि की पूंजीभूत देखा करता था वहां उनके मन को प्रकाश ही प्रकाश छाया तथा ह्रास वृद्धि रहित प्रकाश जिस प्रकाश के सामने चंद्र सूर्य नक्षत्रों की उज्ज्वलता विद्युत की चमक अग्नि का तो कहना ही क्या सब कुछ निष्प्रभ प्राया अंधकार सदृश है वह प्रकाश ही दिखाई देता था उसी प्रकाश में राज्य में उनके मन का निरंतर निवास था एवं हिंसा द्वेष तथा छल कपट से भरे हुए काम क्रोधादि के चिर निवास स्थल इस राज्य में मानो वह मन दो चार दिन के लिए करुणापूर्वक घूमने आया था बस इतना ही अतः मथुर बाबू के भोग सुख तथा विलासितापूर्ण जानबाजार स्थित भवन में रहने पर भी श्री रामकृष्ण देव ही रहे निर्लिप्त निरहंकार तथा अपने भाव में अहल निस्मग्न जान बाजार के भवन में एक दिन सायंकाल से कुछ पूर्व श्री कृष्ण देव अर्धबाह्य दशा में थे उनके समीप और कोई नहीं था उनकी समाधि भंग हो रही थी धीरे धीरे बाह्य जगत का उन्हें बोध हो रहा था उस समय हालदार पुरोहित आकर उपस्थित हुआ उनको अकेला इस तरह पड़े देखकर उसने सोचा कि यही उपयुक्त अवसर है उनके समीप पहुँच इधर उधर देखने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के श्रीअंग को ढकेलते हुए बारम्बार वह कहने लगा अरे बामहन बता बताना बाबू को तूने ने कैसे हथियाया है कैसे उनको अपने वश में कर लिया है अरे ढोंग क्यों करता है अब चुप्पी क्यों साध ली है बताना बारंबार उसके ऐसे कहने पर भी जब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा या उनके लिए कुछ कहना संभव नहीं हुआ क्योंकि उस समय बात करने लायक स्थिति उनकी नहीं थी तब क्रोधित हो जा साले कुछ भी उत्तर नहीं दे रहा है कहते हुए जोर से उन्हें लात मारकर वह अन्यत्र चला गया यह सोचकर कि मथुर बाबू को पता लगने पर वे हालदार पुरोहित पर क्रुद्ध होकर कोई अनुचित अत्याचार न कर बैठे निराभिमानी श्री रामकृष्ण देव चुप रहे तदनंतर कुछ दिनों के बाद दूसरे किसी अपराध के कारण मथुर बाबू उस पर क्रुद्ध हुए तथा उसे नौकरी से निकाल दिया इसके बाद एक दिन वार्तालाप के प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव ने मथुर बाबू से उस बात की चर्चा की उसे सुनकर क्रोधित एवं दुखित हो मथुर बाबू ने कहा बाबा यदि पहले मुझे इस बात का पता लग जाता तो वह ब्राह्मण कदापि जीवित न बचता